शो व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज अटैक कि इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर फोर पहले तो ये बात आपके ख्याल में नहीं आई कि एकाग्रता ध्यान नहीं मैंने कभी एकाग्रता करने को नहीं ध्यान बहुत अलग बात है साधारणता तो यही समझा जाता है की एकाग्र का ध्यान एकाग्रता ध्यान नहीं क्योंकि एकाग्रता में तनाव एकाग्रता का मतलब कि सब जगह से छोड़ के एक जगह मन को जबरदस्ती रोकना एक एकाग्रता सदा जबरदस्ती है उसमें है, क्योंकि मन तो भागता है और आप कहते नहीं भागने देंगे तो आप और मन के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाए और जहाँ लड़ाई है वहां ध्यान कभी भी नहीं होगा क्योंकि लड़ाई ही तो उपद्रव है हमारे पूरे व्यक्तित्व वहाँ पूरे वक्त कॉन्फ्लिक्ट है द्वंद है संघर्ष है तो मन को ऐसी अवस्था में छोड़ने हैं जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तब तो ध्यान में आप जा सकते मन को छोड़ना है निर्गुण। अगर द्वंद्व किया तो कभी ध्यान में नहीं जाता और अगर द्वंद्व किया द्वंद्व किया तो परेशानी बन जाने वाली है, क्योंकि तो हारेंगे दुखी होंगे जोर से ब्व करेंगे हारेंगे दुखी होंगे औ, औ, औ, और और चित्र विक्षिप्त होता चला जाएगा बजाय इसके कि आनंदित हो प्रफुल्लित हो और उदास और हारा होगा सृगा तो मन से तो लड़ना ही नहीं तो मेरा पहला सूत्र है जो मन से लड़ेगा उसकी हार निश्चित अगर जीतना हो मन को तो पहला नियम यह है कि लड़ना मत तो इसलिए मैं एकाग्रता के लिए कंसंट्रेशन के लिए सलाह नहीं देता मेरी सलाह तो है रिलैक्सेशन के लिए कंसंट्रेशन के लिए नहीं मेरी सलाह एकाग्रता के लिए नहीं मेरी सलाह तो विश्राम के लिए तो घंटे भर के लिए मन को विश्राम देना तो विश्राम का सूत्र अलग हो जाए विश्राम का पहला तो सूत्र यह है कि मन जैसा है हम उससे राजी है अगर आप नाराज हैं उससे तो फिर विश्राम नहीं संभव होगा क्योंकि नाराजगी से लड़ाई शुरू हो जाएगी मन जैसा भी है बुरा और भला, क्रोध से भरा चिंता से भरा विचारों से भरा जैसा भी है हम उसी मन के साथ राजी तो एक घंटे के लिए वक्त निकालना और मन जैसा है उसके साथ पूरी तरह राजी हो जाए टोटल एक्सेप्टेबिलिटी विरोध ही नहीं है हमारा अगर मन भागता है तो हम भागने देते हैं। अगर रोता है तो होने देते देते हैं। अगर हंसता है तो हंसने तो हम व्यर्थ की बात करें एक घंटा लड़ाई नहीं करेंगे तो पहली बार हम लड़ेंगे ही नहीं मन जो भी करेगा हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे इस न लड़ना हो तो एक तो स्थित लड़ाई है जब आप लड़के कि मन कह रहा है यहां जाना है और आप कहते हैं वहां नहीं जाएंगे जैसा कि की का धार्मिक आदमी करता रहता है इसलिए धार्मिक आदमी साधारणता दुखी आदमी होगा धार्मिक आदमी पूरे वक्त यही करता रहता मन कहता है खाना खाओ वो कहता नहीं खाएंगे मन कहता है ये कपड़ा बहुत सुंदर वो कहता हम कपड़े छोड़ देंगे वो मन से लड़के ही चलता है तो मन से लड़के वो दुखी होगा परेशान होगा लेकिन शांत नहीं हो पाएगा तो एक घंटे के लिए मन से कोई लड़ाई नहीं लेनी। मन जो करता है हम कहते हैं करो लेकिन ये तो बहुत स्थूल हुई बात हमारे मन में बड़ी सूक्ष्म लड़ाई है जिसका हमें पता नहीं कंडेमेशन है हमारे मन में जैसे हम ये भी कह देंगे अक्षर अच्छा, जो करना है करो लेकिन इसमें भी कंडेमेशन हो सकता है इसमें भी ये हो सकता है कि कोई बात में हम नहीं लड़ते हैं बात तो ठीक नहीं कि मन सोच रहा है कि एक वैश्या के घर चले जाए हम कहते बात तो ठीक नहीं लेकिन चूंकि एक घंटा हमको तो नहीं लड़ना इसलिए हम नहीं लड़ते लेकिन ये बात ठीक नहीं अगर इतना भी रुख है भीतर के बात ठीक नहीं तो लड़ाई जारी है तब विश्राम उपलब्ध नहीं होगा तो स्थूल रूप से लड़ना नहीं है सूक्ष्म रूप से निंदा और प्रशंसा नहीं करनी है।, है ये ठीक है ये गलत है ये मन करेगा तो भीतरी अप्रूवल है हमारा हाँ बहुत बढ़िया हो है कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रहा है बहुत ही बढ़िया हो और एक एक नग्न स्त्री की मूर्ति बना रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है ये सूक्ष्म निंदा और प्रशंसा भी नहीं होनी चाहिए ध्यान में इसका मतलब ये हुआ कि लड़ना मत और किसी तरह का रुख मत लेना एटीट्यूड मत लेना कि ये अच्छा है कि बुरा है निर्णय मत लेना कि क्या है जो है, है। हम एक वृक्ष के पास खड़े उसमें कांटे लगे हैं तो लगे हैं और फूल लगा है तो लगा है हम न तो ये कहते हैं कि फूल अच्छा है ना ये कहते हैं कि कांटे बुरे हम इतने ही कहते हैं कि हमें पता चल रहा है कि कांटे लगे हैं और फूल लगा है। हम फूल और कांटे के बीच ना कोई तुलना करते हैं ना एक दूसरे को ऊंचा नीचा बैठाते हैं ना हम ये चाहते हैं कि फूल ही फूल हो जाए और कांटे बिल्कुल न रखें तो अगर इसे ठीक से समझेंगे तो एक तो स्फूल लड़ाई हुई एक सूक्ष्म लड़ाई हुई और एक अति सूक्ष्म लड़ाई है अति सूक्ष्म का मतलब यह है कि अगर हमारे मन में कोई चाहे भी है कि ऐसा होना चाहिए तो बहुत गहरे में लड़ाई करती रहेगी हम नहीं कहते कि कांटा बुरा है लेकिन बहुत गहरे में मन यह है कि कांटा न होता और फूल होता तो अच्छा होता अगर इतना भी भीतर के किसी पर प्रभाव है तो लड़ाई जारी रहेगी आप लड़ रहे हैं आप कांटे को स्वीकार नहीं कर पाए तो मेरे लिए ध्यान का मतलब है संपूर्ण स्वीकृति स्थूल लड़ाई नहीं सूक्ष्म लड़ाई नहीं अतिभावों की सूक्ष्म लड़ाई भी नहीं घड़ी दो घड़ी के लिए 24 घंटे में इस तरह छोड़ने लगे अपने इस छोड़ने से जैसे जैसे छोड़ना सरल होगा एक दिन से छोड़ना बहुत कठिन होता है क्योंकि हम इतने लड़ रहे हैं कि हम भूल ही गए हैं कि ना लड़े कैसे रहे अगर खरीब पति पत्नी को हम कहें कि 24 घंटे बिना लड़े इस घर में रह जाओ तो रह सकते हैं बिना लड़े लेकिन उनसे कहें कि लड़ने का भाव ही मत उठने दो निंदा प्रशंसा भी मत करो तो कठिनाई शुरू हो जाएगी और उनसे अगर हम ये कहें कि ये सोचो ही मत कि पत्नी कैसी है कि पति कैसा है जैसा है तब और कठिन हो जाता है न लड़ना बहुत आसान है कि 24 घंटे का कष्ट कल्या के नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से बच के जा रहे हैं लेकिन लड़ाई जारी है क्योंकि उसके बच के जाने में भी लड़ाई चल रही है नहीं बोल रहे की कहीं लड़ाई न हो जाए तो न बोलना लड़ाई हो गई ऐसी बातें नहीं उठा रहे हैं जिनमें लड़ाई हो जाए तो लड़ाई जारी है लेकिन सूक्ष्म तो ले रहे हैं देख रहा हूं कि मैं ये जो पत्नी है टेबल फिर वही रखने दे रही जहां की हजार दस हजार की मत रखना क्योंकि लड़ना नहीं, नहीं लड़ रहे और ठीक है स्वीकार भी कर रहे हैं कि टेबल जहां रख रहे हैं रखाते हैं क्योंकि तो चौबीस घंटे तो लड़ना नहीं लेकिन मन में ये भाव आ रहा है कि वही गलती फिर की जा रही है जो की सजा मना की गई तो वो लड़ाई जारी अब वो है वो प्रगति हो रही तो लड़ाई जारी है हाँ ये तुम लाने की कोई कोशिश ही मत करना किसी फीलिंग की तुम लाए तो लड़ाई शुरू हो गई तो तुम्हारा लाने नहीं है तुम्हें कुछ जो हो रहा है वो है तुम्हारी तरफ से कुछ भी मत करना जो होता हो उसे होने देना यही तकलीफ है यही तकलीफ है हम सोचते हैं कि हम क्या करें फिर आपने कुछ किया कि लड़ाई शुरू होगी क्योंकि करने का मतलब ये होता है कि कुछ था जो नहीं होना था वो हो रहा है, कुछ था जो होना था और नहीं हो रहा था हम उसको बदल रहे हैं लड़ाई शुरू होगी मैं ये कह रहा हूं कि तुम कुछ करना ही मत मतलब। जो हो, होने देना लेट गो की हालत रखना अपनी तरफ से डीम की हालत नहीं लेट गो की हालत जिससे समझ लो कि मैं मर जाऊंगा इस कमरे में फिर इस कमरा कैसा चलेगा ये? लोग यहाँ से गुजरेंगे टेबल पेन रखी जाएगी फोन की गंदगी बजेगी सब होगा लेकिन मैं क्या करूँ मैं नसरुद्दीन की एक कहानी करता रहता हूँ उसने अपनी पत्नी से एक बार पूछा कि कई लोग मरते जा रहे हैं मेरी समझ में ये नहीं आता की लोग मर कैसे जाते और अगर कभी मैं मर जाऊं तो मैं कैसे पहचानूंगा कि मैं मर गया हूं? तुझे अगर कुछ पता हो तो मुझे बता दो समझूगा कैसे कि मैं मर गया हूँ तो उसकी पत्नी ने कहा इसमें समझने की बात है हाथ पर ठंडे हो जाएंगे तो दिन गया था जंगल में लकड़ी काटने सुबह बर्फ पड़ रही थी उसमें हाथ पर ठंडे हो तो उसने सोचा कि लगता है कि मैं मर रहा हूँ हाथ पर ठंडे हो रहे हैं और लक्षण नहीं की बताया गया जब जब हाथ पर वो होते ही ठंडा और उसी की लगी तो उसने का तो उसने मरते काम कर रहा था थोड़ा गर्म था तो और सब ठंडा होने लगा उसने जब ठीक है तो आज भी वक्त आ गया अब मर गए जब पूरा ठंडा हो गया तो उसने समझा की मर गए तो स्वभाव था मरा हुआ आदमी किसी को चिल्लाता नहीं किसी से बोलता नहीं किसी को देख नहीं सकता तो उसने आंख बंद कर ली चिल्लाना बंद कर दिया उसके बाद कोई सारी नहीं जब मरी गए और लक्षण पूरा हो गया चार आदमी निकलते थे रास्ते में उन्होंने क्या कोई आदमी मर गया तो उन्होंने अर्थी बनाई उसकी उसने सोचा कि मुर्गे की तो बनती है तो बन रही है कई बार अर्थी ठीक नहीं भी बन रही थी क्योंकि उन चारों कोई को इंतजाम नहीं था तो कई बार लगा कि सुझाव देते जरा ऐसा बांधो डंडा लेकिन उसने कहा कि मृदक ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि वो आदमी मरी गया वो कैसे बताएगा इसलिए जैसा भी बनी अर्थी तो सवाल भी हो गया अर्थी चल पड़े लेकिन चौरस्थ्य पे पहुंचे तो सवाल उठा की मृदक कहाँ है उसका उसको मालूम लेकिन उसने सोचा की वो चारों ने उस सोचा की बड़ी सर्द है बर्फ पड़ रही है मरघट है नहीं निकले राहगीर तो पूछ ले बड़ी देर हो गई राहगीर नहीं निकला तो नसरुद्दीन से रहा ना गया बड़ी देर तो सड़क को संभालाहगीर नहीं निकल रहा है ऐसे इमरजेंसी के क्षण में तो मुर्दा भी बोले तो कोई सोचने तो कहा कि जब मैं जिंदा हुआ करता था तब लोग बाए तरफ जाते थे जब मैं जिंदा हुआ करता है तो बाएं तरफ जाते तो वो अपनी जगह कर लेगा अरे मुरे का असर तू बोल ही रहा है तो हम उसमें परेशानी में डाले ये जो एक घंटे बर नकुद्दीन ने किया ये ध्यान में होगा होना चाहिए यानी आपको कुछ करने नहीं है इमरजेंसी भी आ जाए तो भी नहीं बताना चाहिए ये, ये हो रहा है आपको सब कुछ छोड़ ही जो हो रहा जब आप छोड़ देंगे और जो होता तो रहेगा बंद तो नहीं हो जाने वाला विचार चलते रहेंगे आवाज कानों में पड़ती रहेगी घर में दड़पता रहेगा श्वास चलती रहेगी पैर में कीड़ा काटेगा तो पता चलेगा पैर जाम हो जाएगा तो पता चलेगा करबट बदलने का मन होगा तो रोकना न करबट बदलने का मन हो तो करबट को तो करबट लेने देना हाथ सीढ़ी को हटाना चाहे तो हटाने देना ना तो अपनी तरफ से हटाना ना अपनी तरफ से रोकना मेरा मतलब शुरू ना अपनी तरफ से कुछ मत करना अगर हाथ हटाना चाहे तो हटा देने देना ना हटाना चाहे तो पड़े दे देना तो सारी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार करेगा सब होता रहेगा लेकिन जब सब होता रहे और हम सब स्वीकार कर ले एक बहुत नई चेतना का जन्म शुरू होता है तत्काल तुम साक्षी हो जाते हो तत्काल क्योंकि जैसे ही तुम करता नहीं रहते तुम साक्षी हो जाते हो को कोई उपाय ही नहीं है दूसरा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक है ऐसा लोग सोचते हैं कि साक्षी होना पड़ेगा साक्षी कोई हो ही नहीं सकता वो तो जब करता नहीं रह जाता तो होगा क्या जैसे की नुद्दीन की अर्थी बांधने जा रही क्या करेगा मिशा देख रहा साक्षी है करने का तो बात ही खत्म हो जो कि वो आदमी मर गया है जिस क्षण तुम्हारे कर्ता का भाव चला जाता है उसी क्षण तुम्हारे साक्षी का भाव अविर्भूत हो जाता है ये सहज होता है इसलिए साक्षी होना कोई कर्म नहीं करते नहीं और वो साक्षी हो जाना ध्यान साक्षी हो जाना ध्यान इसका तो ध्यान कुछ भी नहीं इसलिए एकाग्रता तो कभी ध्यान नहीं क्योंकि तुम करता हो तुम कर रहे हो तुम्हारा किया हुआ तुमसे बड़ा नहीं होने वाला है तुम परेशान हो दुखी हो तुम्हारा किया हुआ भी परेशानी होगी दुख हो अगर मैं स्टूपिड आदमी हूँ मूढ़ आदमी हूं तो मेरा ध्यान, मेरी एकाग्रता भी मूल का ही हो मैं नहीं एकाग्र करूंगा ना एकाग्रता कोई और तो नहीं करेगा मैं एक मूल आदमी हूं मैं एकाग्रता करता हूँ तो मूर्ख एकाग्र हो जाएगा और क्या होने वाला है और एकाग्र मूर्ख और खतरनाक अगर तुम दुखी हो तो दुखी होना ही एकाग्रता बन जाएगी तुमसे जो पर ही तो एकाग्र हो जाओ जो और मुश्किल एकाग्रता कबीरी भी तुम्हें अपने से ऊपर ले जा सकती कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें संभव क्योंकि तुम ही करोगे तुम आगे कैसे जाओगे लेकिन साक्षी भाव जो है वो तुम्हारा कृत्य नहीं है तुम हो ही नहीं उसमें वो हैपनिंग है तुम तो अचानक पाते हो कि जिस क्षण कोई स्थिति आ जाती है कि तुम कर्ता नहीं रहे तुम अचानक पाते हो कि तुम साक्षी हो गए इस होने में कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती कर्ता होने से साक्षी होने तक तुम्हें जाना नहीं पड़ता बस अचानक एक क्षण पहले तुम करता थे और अचानक एक क्षण बाद तुम पाते हो कि करता खो गया है और मैं सिर्फ साक्षी रह जो दशा है ये ध्यान है और इसलिए ध्यान करने की कोशिश मत करना ध्यान हो सके इस हालत में अपने, अपने को छोड़ना है ध्यान होगा आपको तो सिर्फ अपने को छोड़ देना है कि वो जाए सूरज निकला है और मैंने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया सूरज निकलेगा रोशनी तो भीतर आ जाएगी वो मुझे लानी नहीं पड़ेगी लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि मैं सूरज की रोशनी बांध के कमरे के भीतर तो नहीं ला सकता है लेकिन दरवाजा बंद करके सूरज की रोशनी बाहर रोक सकता तो बाहर रोकने में तो नहीं दरवाजा बंदा तो रुक जाएगी तो तुम ध्यान को होने से रोक सकते हो रोक रहे हो लेकिन ध्यान को लाने सकते हो हमारी जो सारी तकलीफ है वो बहुत उल्टी है जो असलियत था वो ये है कि जब कोई तो मुझसे पूछता है कि ध्यान नहीं हो रहा है तो उल्टी ही बात पूछ रहा है वो असल में प्राणपण से चेष्टा कर रहा है कि कहीं ध्यान ना हो जाए पूरी जिंदगी लगा रहा है कि ध्यान ना हो जाए जन्म जन्म उसने खराब किए कि कहीं ध्यान ना हो जाए और ध्यान के लिए उसने हजार तरह के बैरियर खड़े किए कि वो हो ना जाए कहीं ना साक्षी ना हो जाऊंगे इसके लिए तुम सब इंतजाम किए हुए बैठे हो और फिर जब सुनते हो किसी से कि साक्षी होने में बड़ा आनंद है तब तुम सोचते हो चलो साक्षी भी हो जाए तो साक्षी होने की भी कोशिश करते हो और वो तुम्हारा साक्षी से रोकने का पूरा इंतजाम जारी उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं उसी इंतजाम के भीतर तुम साक्षी भी होना चाहते हो ये नहीं होगा तो घड़ी दो घड़ी के लिए अपने को पूरा छोड़ो और जो हो रहा है उसे पूरा स्वीकार करो। फिर कुछ होगा वो कुछ होना ज्ञान है और इसलिए जिनको ध्यान मिलेगा जिनको हो जाएगा वो ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने किया नहीं कह सकते। अगर कहते हो तो समझ ना भी नहीं हुआ। और इसीलिए तो बिचारा वैसा आदमी कहता है प्रभु की कृपा उसको को और कोई और मतलब नहीं प्रभु कृपा वगैरह नहीं करता मगर उसकी तकलीफ है उसकी तकलीफ ये उसके द्वारा तो हुआ नहीं वो कहा किससे वो तो गया है उसके द्वारा हुआ नहीं किसने किया है बताने जाइए तो उसकी बड़ी मुश्किल है तो वो कहता प्रभु कृपा से हुआ ये प्रभु कृपा से हुआ है इसका कुल मतलब इतना है कि मेरे द्वारा नहीं हुआ है प्रभु कृपा से नहीं हुआ है क्योंकि प्रभु कृपा का मतलब तो फ्री हो जाएगा प्रभु किसी पर कम कृपा लू है किसी पर ज्यादा है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी उसमें प्रभु पर बड़ा लालछन लगेगा रहे हैं। तो वो मैं तो, रही uh -huh. hai, तो हैं। और जो तो है मतलब लोगों को जीता के लिए है कि तो की हैं और आकर के बाद ही मेरे भाई तुम जरा जल्दी लिख दिए। क्योंकि क्योंकि मामला ऐसा है मामला ऐसा है जिंदगी इतनी जटिल है जिंदगी इतनी जटिल है और हमारे निर्णय सब सरल होते हैं। और इसलिए हम तालमेल नहीं बैठा पाते लगता है तुम्हारा मैंने पढ़ लिया लगता है कि तरफ मैं मैं कह रहा विद्रोह उठाना चाहता हूँ और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ की परमात्मा जो करवा रहा है वो मैं कर रहा हूँ तो विरोध दिखता है, है नहीं हाँ नहीं हाँ समझना है ना बा विरोध नहीं है क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं विद्रोह कर रहा हूँ ये भी परमात्मा ही कह रहा है मेरे हिसाब में, में। इसलिए विरोध नहीं है और अगर तुम्हारे हिसाब में ऐसा लगता है कि ये आप ही कह रहे हो तो दूसरा भी नहीं कह रहा हूँ तो तब भी कोई फर्क नहीं तब भी विरोध नहीं होता ऐसी मैं कह रहा हूँ की मैं विद्रोह कर रहा हूँ अगर आप मानोगी ये आप ही कह रहे हो हम किसी परमात्मा को नहीं मानते तो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये परमात्मा कर रहा है ये भी नहीं कह रहा हूँ तब भी कोई विरोध नहीं तुम्हारी तरफ से भी विरोध नहीं है विरोध इसलिए होता है कि एक बात मेरी तरफ से ले लेते हो एक तुम्हारी तरफ से ले लेते हो सब विरोध होता है अगर तुम भी अपनी दोनों ही बातें लो तो विरोध नहीं मेरा मतलब यह है कि मैं कह रहा हूँ विद्रोह जगा रहा हूँ अगर तुम्हें यह लगता है कि ये आत्म कह रहे हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि जो करवा रहा है वो परमात्मा करवा रहा है तो इस विरोध दिखता है इसमें क्योंकि अगर परमात्मा करवा रहा है फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं विद्रोह जगा रहा हूँ मेरी तरफ से इसलिए विरोध नहीं है कि मैं कहता हूं ये भी परमात्मा नहीं कहला रहा हाँ था था। हाँ मेरे लिए इसमें कोई फर्क नहीं दोनों बातों में एक ही बात है यानी ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि मैं विद्रोह जगा रहा हूँ न न न जनरल जयंती की बात मत करो वो है ही नहीं कहीं वो है ही नहीं कहीं तुम ये है मैं जनरल जयंती कहीं भी नहीं वो है ही नहीं कहीं मैं तो इधर पंद्रह साल से बैठक हूँ वो मुझे मिलती नहीं सीधे आदमी मुझे और किसी बात करनी चाहिए वो जनरल जयंती बहुत दिक्कत दे देती है फिर उसको बीच में लेकर बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना तुम्हारी बात ख्याल में आती है मेरी बात तुम्हें बात खत्म हो गई जनरल जिनकी जब मुझे मिले उससे बात करना सुन रहे नहीं अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो जनरल को भी समझ में आ सकता है फिर यानी मैं जो ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही ध्यान का विस्फोट होगा कल तक तुमने जहाँ अपने को करता माना था कल तक सब काम तुम्हारा करतत्व का था जैसे ही ध्यान का विस्फोट होगा काम सब जारी रहेंगे लेकिन कर्ता विदा हो जाए और अब तुम्हारी बड़ी तकलीफ होगी कि तुम क्या कहो कि कैसे तुमने अपनी पत्नी को कहा था कि मैं प्रेम करता हूँ अपने बेटे से कहा था कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ अगर ध्यान का विस्फोट हो गया तो तुम कहोगे कि मैं नहीं जानता बहता है मुझे पता नहीं एक रास्ता तो ये है कि प्रेम हो रहा है मुझे पता नहीं मैं करता हूँ अब मैं नहीं कह सकता मैंने कभी किया नहीं प्रेम ये हुआ है एक तो रास्ता ये है ये सिकुलर हुआ है मैंने परमात्मा को बीच में नहीं लिया गया ना? हम कहते हैं कि, कि प्रेम जो है वो घटता है कोई करता नहीं ये सिकुलर हुई बात इसमें धर्म को बीच में लेने की जरूरत नहीं पहुंची गई यानी ये उसी बात को गैर धार्मिक ढंग से कहने का व्यवस्था हुई लेकिन अगर इसमें और गहराई बढ़ जाए और गहराई बढ़ जाए तो तुम्हें ये पता लगेगा कि, कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने प्रेम नहीं किया और प्रेम घटा है इसके दो मतलब हो गए या तो प्रेम सिर्फ एक्सीडेंट है जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं जो कि बहुत इलॉजिकल और अनसाइंसफिक है क्योंकि अगर घट रही है कोई चीज तो भी कोई ओरिजिनल सोर्स होना चाहिए ये तो घट नहीं सकती कहां से घटेगी कैसे घटेगी तो धर्म की जो दृष्टि है वो और गहरी है वो घटना पर ही नहीं रुकती वो इस पर रुकती है कि मैंने तो प्रेम नहीं किया वह तो प्रेम हो रहा है और तुमको भी मैं प्रेम करते देखता हूँ और मैं देखता हूँ तुमने प्रेम नहीं किया प्रेम हो रहा है और उनको भी प्रेम करते देखता हूँ देखता हूँ कि प्रेम हो रहा है तब इस समग्र का जो इकट्ठा नाम वो धार्मिक वो परमात्मा है तब हम समर को कह देते है कि समर की तरफ से हो रहा है इसमें व्यक्ति नहीं कर रहे हैं वो जो समग्री चेतना है सब जहां इकट्ठे है से कुछ हो रहा है एक वृक्ष बड़ा हो रहा है अगर हम इस वृक्ष से पूछ सके वृक्ष उत्तर दे सके तो दो उत्तर हो सकते या तो वही ये कि मैं बड़ा हो रहा हूं जो कि जरा ज्यादा होगा कहना क्योंकि फिर सूरज का क्या होगा अगर सूरज ना होगे तो वृक्ष बड़ा ना हो हवाओं का क्या होगा अगर हवाएं न बढ़ें तो वृक्ष बड़ा ना हो जमीन का क्या होगा अगर जमीन पानी न दे तो वृक्ष बड़ा ना हो लेकिन अगर वृक्ष को भी चेतना आ जाए तो ये कहेगा कि मैं बड़ा हो रहा हूँ लेकिन अगर वृक्ष थोड़ा समझे तो शायद वो कहे कि मैं बड़ा नहीं हो रहा हूँ बड़े होने की घटना घट रही लेकिन सब इसमें वो कोई सोर्स नहीं पकड़ पा रहा कहाँ से घट रही है अगर और उसकी समझ तो गहरी हो जाए तो शायद वो ये कहे कि समस्त जगत मुझ में बड़ा हो रहा समस्त जगत सूरज भी पानी भी जमीन भी हवा भी आग भी सब मुझ में बड़े हो अब सारे जगत की अगर एक एक चीज को गिनाने जाए तो बहुत असंभव होगा सब बड़े हो रहे हैं करोड़ करोड़ मिलजुल बैठा है तारा भी उस वृक्ष के बड़े होने में हाथ बटा रहा है आकाश मोती उठती बदली भी हाथ बटा रही दस करोड़ मिलजुल बैठा सूरज भी हाथ बटा रहा है एक बच्चा सुबह आकर उस वृक्ष को प्रेम करता पानी डाल जाता वो भी हाथ बटा रहा है एक बकरी उस वृक्ष की टहनी काट डालती टहनी में से चार टहनिया निकल है वो भी हाथ बटा रही अगर हम इन सारी चीजों को गिनाए तो सिकुलर ढंग से भी कहा जा सकता है लेकिन सारी जो को गिनाना बिल्कुल बेमानी है इसलिए धार्मिक आदमी ने एक शब्द निकाल लिया परमात्मा परमात्मा का मतलब है वो सब जो गिना नहीं जा सकता वो सब हाथ बटा रहा है तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि, कि वही करवा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सब जो है इस सब का होना ही होना है हम इसमें व्यक्ति की हैसियत से नहीं कुछ कर पा रहे लेकिन ध्यान की घटना ना घटे तो ये दिखाई भी नहीं पड़ेगा तो दिखाई पड़ेगा कि मैं कर और जीता तो वो मैं चिंता कर लेगा इगो जो है वो एंजाइटी का केंद्र है सारी चिंता का केंद्र में क्योंकि तो आज में हां मैं कहूंगा कि जीत गया और कल हार जाऊंगा तो फिर मुझे कहना पड़ेगा मैं हार गया तो जब जीत के अकल के निकला था सड़क पर तो फिर हार के रोता हुआ निकलना पड़ेगा तो वो सारी तकलीफ खड़ी होगी लेकिन घटना के बाद हैपनिंग के बाद, ध्यान के बाद वो एवोपरेट हो गया हम में अब हो रहा है अब हारे तो परमात्मा हारता है और जीते तो परमात्मा जीतता है अपना कुछ लेना देना ना रहा अपन ही ना रहे इसलिए ऐसे आदमी को सुखी और दुखी होने के दोनों उपाय न रहे और जब सुखी और दुखी होने का कोई उपाय नहीं रह जाता तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। सुखी दुखी होने का जब कोई उपाय नहीं रह जाता तब भी तो कुछ शेष तो रह जाएगा मैं तो रहूंगा ही सब रहेगा लेकिन सब जो स्थिति होगी वो आनंद की है या शांति की है या मुक्ति की है इसलिए ध्यान जो है वो अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके बिना मुक्ति आनंद और शांति का कभी कोई पता नहीं चलता क्योंकि उसके बिना अहंकार नहीं टूटता है और अहंकार टूट जाए तो क्या करिएगा क्या करिएगा कौन करवा रहा है तो रास्ता ये कि हो रहा है कोई भी नहीं करवा रहा कहने तो हर्जा नहीं मैं कोई अहंकार नहीं करता मेरे कोई हर्जा नहीं लेकिन जितनी गहरी दृष्टि बढ़ेगी वैसा दिखाई पड़ेगा कि कोई नहीं करवा रहा ऐसा कहना बहुत अवैजिक है भागीदार है तो परमात्मा जो है वो आमतौर से हम व्यक्तिवाची समझ लेते तो हैं वो गलत है वो व्यक्तिवाची नहीं असल में परमात्मा एक वचन में है ही नहीं बाईस वेरी मेचर सिमुलर सिमुलर नहीं है इसलिए परमात्मा शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जाता परमात्माओं ऐसा नहीं बनाया जाता तो वो मतलब ही नहीं उसका तो कोई मतलब नहीं परमात्मा एक वचन में ही बोलना पड़ेगा क्योंकि तो वो एक वचन है नहीं। वो कलेक्टिव की खबर है समझती कि वो सब जो है उसकी खबर अब सब में सब आ गया इसलिए और आगे बचने को नहीं रहा कि हम परमात्माओं गॉड ऐसा होती वो गलत इसलिए अंग्रेजी जैसी भाषाओं के पास परमात्मा के लिए ठीक शब्द नहीं है उनका जो गार्ड है वो गाढ़ भी हो सकता है इसलिए वो दौता का पर्यायवाची परमात्मा का पर्यायवाची वाची नहीं है दोन में हो सकते है परमात्मा नहीं वो शब्द जो है वो समस्ती का सबका होली अंग्रेजी का होली शब्द ज्यादा करीब है परमात्मा का क्यूँकी वो होल सही अच्छा होल सही होली बनता है होली शब्द ज्यादा ठीक है वो वो परमात्मा का आंसर है लेकिन उसका मतलब पवित्रता और दूसरी बातें में है वो ठीक नहीं दी होली वो वो निकट से पकड़ता है बात को कि वो जो समझ इकट्ठा जहां तब हो गया है उस इकट्ठे को कोई नाम हम देना चाहें तो कोई नाम दिया जा सकता है वो नाम परमात्मा है यानी तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब कर रहे हैं उस करने में मैं सिर्फ एक हिस्सा हूँ ज्यादा नहीं और ये क्षम ना जाए तो सारी चिंता गई क्योंकि तो तब न हार है तब न जीत है न जन्म है तब न मरण क्योंकि कौन मरेगा कौन जिएगा सब तो सदा है वो व्यक्ति मरता और जीता है तो वो गया। वो गया, ध्यान में डूब गया।, गया तो ध्यान को करने की कोशिश तो करता है देखता जाता है सब इंसान बन गई है की जो हो रहा है ठीक है साक्षी बन जाता है लेकिन जब वो एक आदमी देखे है की वो गलत बोल रहे हैं और वो रोक देता है उसको ये गलत है कठोर शब्द निकल जाते हैं। तो सब लोग उसको बोलते हैं तो मैं ऐसे नहीं करना चाहिए था कि ने, ने कि दिन दुखा है। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि ये बात जो है निकलवाई गयी भगवान की तरफ ऐसी कही गयी है कि ये गलत है नहीं, अगर ये भगवान से निकलवाई गई है तो वो जो तुम्हारी गर्दन दबा के कह रहे हैं की कठोर शब्द निकले वो भगवान ऐसी नहीं निकलवाएगा मामला खत्म तो है उसमें क्या दिक्कत तुम्हारी तो भगवान ऐसी निकलवाई गयी और ये जो दूसरे आपसे कह रहे हैं तुमने गाली दू की बहुत बुरा किया ये किस निकलवाई गयी इनको तुम छोड़ देती भगवान के पास, तब फिर बेईमानी बड़ा जब बेईमानी हो जाती है तो बेईमानी चल रही है पूरे वक्त और जब सभी भगवान से निकलवाया गया क्या सवाल है उनसे भी ऑटोमेटिक हो रहा है तुम्ही तो से ऑटोमेटिक हो रहा है और वो जो आदमी ने बुरा काम किया था जिसको तुमने गाली दी है वो उससे भी ऑटोमेटिक हो रहा है और ये बेचारे जो तुमसे कह रहे हैं तुमने बहुत कठोर शब्द बोल दी ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है नहीं हमारी कठिनाई है कि साक्षी का हमें पता नहीं इसलिए हम मान लेते हैं कि अगर साक्षी हो जाए अगर का सवाल नहीं हुआ वो तो पता होगा तो फिर ये तीनों बातें ही एक हो गई इसमें कोई झंझट ना रही इसमें कोई झिझट ना रही लेकिन तो हम मान के सवाल उठाते हम कहते हैं कि अगर साक्षी हो गए और फिर ऐसा हुआ तो अभी साक्षी तो हुए नहीं इसलिए वो जो फिर ऐसा हुआ जो, जो आप सोच रहे हैं वो साक्षी होने के पहले का सोचना है साक्षी हो गए तब क्या बात है तब कोई बात ही नहीं तो कोई सवाल ही नहीं महाभारत में एक बहुत मजेदार बात आती है महाभारत में बात आती है कि दिन भर लड़ाई चलती लड़ते। शाम जब लड़ाई बंद हो जाती तो सब एक दूसरे के शिविरों में जाके गप करते वो जो दिन भर लड़े थे मैदान पर दुश्मन थे और जी जान लगा दी थी एक दूसरे को मारने में डाने में जब डुगुल बज जाता और लड़ाई बंद हो जाती तो फिर सब एक दूसरे के सिरे में जाके गपशप भी होती बैठ के बातचीत होती, रात आधी रात तक सब चरचा दी चलती है। कौन मर गया कौन बच गया ये वही लोग जो दिन भर बिल्कुल जी जान से लड़े तो बड़े अद्भुत लोग क्योंकि तो जिससे हम दिन भर लड़े उससे शाम को गपशप करने थोड़ी जाएंगे और जिससे जा हम को गपशप करे उससे दूसरे दिन लड़ेंगे क्या पर ये ये हो सकता है, पर ये जिस तल पर तो होता है उसको मान के नहीं चलना चाहिए उसको मान के नहीं चलना चाहिए कि साक्षी हो गए ऐसा मान के नहीं सवाल बनाएगा साक्षी हो जाओ और फिर सवाल लाना क्योंकि तो साक्षी कभी कोई सवाल नहीं लाए, असल में साक्षी के लिए सवाल ही ना बचा प्रश्न तो उठते हैं हमारे कर्ता होने से साक्षी अगर हो गए तो जो है वो है प्रश्न का क्या सवाल है इसको ठीक से समझना में जरूरी हमारे सारे प्रश्न हमारे कर्ता के भाव सोचते उठते अगर कर्ता नहीं है तो प्रश्न क्या है जो है है। मैंने तो किया नहीं प्रश्न कैसे उठे कल मुझसे किसी ने बहुत बढ़िया बात पूछी कल मुझसे किसी ने पूछा कि आपने कभी तो किसी से प्रश्न पूछा मैंने तो नहीं पूछा अपनी पूरी जिंदगी में प्रश्न पूछे ही नहीं कभी मेरे घर के लोगों ने मुझे कहा कि मुनि आए हैं कोई स्वामी आए हैं छोटा भी था तो मैं कहा मैं चलता हूँ मेरे पिता मुझे कई दफा कहे कि इतनी बातचीत करते हो कुछ पूछ लो तब पूछो क्यूँकी अगर मैं पूछू ईश्वर है और वो सुन सही कहते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा और वो कहते नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा इसे मुझे खोजना पड़ेगा इसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और अगर वो कहते हैं और झूठ बोल रहा हो तो मैं कहा पता लगाऊ मेरे घर के लोग कहते चार आदमियों से पता लगा सकते आदमी झूठ नहीं बोलता मैं उन चार आदमियों को किससे पता लगाऊंगी ये झूठ नहीं बोलते कहा पता लगा था फिल्म तो <laughs> इधर उसका तो को कोई अंत होगा जो कि मैं सन्यासी झूठ नहीं बोलता ये चार से पता लगाऊं और ये चार झूठ नहीं बोलते ये फिर सोलह से पता लगाऊं और वो सोलह सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं इसका कोई अंत नहीं होगा तो मैंने कहा जरूरत नहीं किसी से क्या पूछ न सारे प्रश्न जो है नहीं जो है, नहीं, है? नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं सकते वहां जो है उसके लिए कोई न दिया जा सकता न कारण है इसलिए वह सवाल नहीं है वह सवाल नहीं लेकिन हमारा जो करता है वो अनरियल है वो है नहीं इसलिए वो हर चीज में सवाल उठा था मैं यूनिवर्सिटी छोड़ा तो जिनके घर पर मैं रहता था उनको आकर मैंने कहा कि आज मैं नौकरी छोड़ आया तो उन्होंने कहा न तो पूछ तो लेते। इतने दिन से, हमारे साथ हो से। तो हमें कम से कम एक बार पूछ तो लेना, तो मैंने उनसे पूछा की जब मैं मरूं, तो आपसे पूछ के मरूंगा? मुझसे पूछे कहते मैं जब जन्मा आपसे पूछ के जन्म उन्होंने तो क्या क्या पूछना किस है असली काम तो बिल पूछे हो जा रहा है तो मैं फालतू तो काम को पूछने आऊँ तो उन्होंने कहा कि कल अगर नौकरी तो छोड़ दी है कल अगर खाना ना मिले रोटी ना मिले भूखा मरना पड़े तो, तो मैं भूखा मरूंगा वो भी मैं किसी से पूछने नहीं जाऊँगा कि मैं भूखा क्यों मर रहा हूँ तो मैं क्या पूछने की बात मैं समझूंगा की भूखा मरने का वक्त आ गया तो भूखा मर रहा हूँ उन्होंने कहा अगर तो कोई मित्र तुम्हें खिलाएगा नहीं ठहरने नहीं देगा वो बहुत नाराज थे कोई खिलाएगा नहीं फिर क्या करूँगा तो तो वो मैं आपके भी पूछने नहीं आऊंगा क्या करूं क्योंकि <स सोथिसे> तो जो समझ में आएगा कर तो तो लूंगा अगर गड्ढा खोदना पड़ेगा तो गड्ढा खोद दूंगा मिट्टी काटू बड़ी मिट्टी काटनी पड़ेगी उन्होंने कि न तुम गड्ढा खोदोगे ना तुम मिट्टी काट दोगे तो मैंने खाना नहीं मिले गड्ढा भी ना खोज सकू मिट्टी भी ना काट सकू को भी ना हो तो किसी कुए में किसी खाई में कौन जाऊंगा मैं, लेकिन मैं क्या करूंगा ये मैं पूछने नहीं जाऊंगा किसी क्योंकि मेरे होने न होने में किसी के भी उत्तर का कोई संबंध नहीं अगर एक बार हमें ये ख्याल में आ जाए कि हमारे सारे प्रश्न हमारी एक स्वास्थ्य है जिससे उठते है। वो अपनी रक्षा के लिए सारा इंतजाम कर रही है वो हजार सवाल उठा रही है हजार व्यवस्थाएं कर रही है ऐसा हो जाएगा तो क्या करोगे ऐसा हो जाएगा तो क्या करोगे ऐसा हो, तो हो जाएगा तो क्या करोगे वो सारा इंजाम में लगी हुई और उस सारे इंजाम में वो मजबूत होते चली जा अगर ऐसा चलता रहे तो हर प्रश्न का उत्तर दस नए प्रश्न उठाता चला जाएगा हो होगा नहीं चीजें एक आदमी ने गाली दिया तुमने उसको चाटा मारा और दूसरे ने तुमको चाटा मारा चीजें यहां से और घर चले जाओ उसने पूछना क्या है तुमको ऑटोमेटिक हुआ उससे भी ऑटोमेटिक हुआ उसको भी अब ऑटोमेटिक कौन करवा रहा है वो कभी मिल जाए तो उसको पूछना है कि कैसा ऑटोमेटिक करवा है तीन तरह का हमको ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है वो कभी मिलेगा नहीं और जब तुम उसके पास पहुंचोगे तुम मिल जाओगे पूछने वाला नहीं रहेगा उत्तर देने वाला नहीं रहेगा लेकिन हम मान के कर लेते मान के बहुत दिक्कत हो जाए और सब चीजों में तो चलता है गणित तो में मान लेते हैं कि एक आदमी बाजार गए उसने एक दुकान से सियाने के केले खरीदे तीन दर्जन खरीदे तो कितने आने मान के चल मुझे बहुत मजा आता था मेरे कहा गया बाजार तो वो कहते नासमझ हो पता नहीं ये गणित हमें मान के चलना पड़ता आदमी गए नहीं तो हम कौन जिंदगी पड़े आदमी कहाँ मतलब बहुत आनंदपूर्ण था वो मुझे क्लास बाहर कर देते बाहर रहो वो कहते उसने तीन दर्जन केले खरीदे मिलते लेकिन खरीदे कब है कहा खरीदे <laughs> लेकिन वो कहते कि गणित इससे आगे नहीं बढ़ सकता ये ये गणित में तो मान के चलना ही पड़ेगा मैं कहता कि जहाँ मान के ही चलना है तो मान लो उसने तीन दर्जन केले खरीदे तो ऐसा क्यों नहीं मानते सर के जिसमें कोई ज्यादा झंझटना हो रुपये दर्जन के खरीदे तीन रुपए में खरीद ले चलना है तो पांच आने छ पाई के खरीदे और इतनी परेशानी क्यों करते तो वो कहते तुम समझ ही नहीं पाते वो उन्होंने मुझे कभी गुम किया कल नहीं आई ये बात कि मैं मजाक कर रहा हूँ वो यही सजा समझे कि तुमको गणित कभी असल में आई नहीं था तुम गणित समझने के नहीं तुम बाहर क्लास को खराब कर देते बाकी तो भी पूछ लेने <laughs> तो बहुत मुश्किल हो जाता है और सारा खेल जो है वो मान के चल रहा है की ऐसा हो तो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा लेकिन वो पहली कड़ी क्यों मानने की जरूरत है साक्षी हो जाओ फिर देखना न कोई बाजार जाता ना कोई केले खरीदता न कोई हिसाब लेकिन तो साक्षी हो जाने के बाद उसके पहले नहीं सब गणित तो उसके पहले है उसके बाद कोई गणित नहीं सपोज की कोई जगह नहीं है जिंदगी में और हम पूरा काम सपोज से चल रहे पति घर लौट रहा है तो वो सपोज करके आ रहा है कि पत्नी ये कहेगी इतनी देर कहाँ थे तो क्या जवाब दूंगा वो सब सपोज इसमें चल रहा है पत्नी घर तैयार हो रही तो पति आ रहा है वो जरूर कहेगा की दफ्तर में काम था इसलिए देर हो गई तो फोन करके पता लगा लो कि दफ्तर में पांच बजे तक था कि नहीं ये सब सपोजिशन चल रहा है और इस सपोजिशन में बड़ी संकट हो रही थी क्योंकि तो तो दोनों को गणित तैयार जाने वाले क्योंकि दोनों के अपने सपोज़िशन बात है कि पति देर से आ रहा है बात खत्म हो गई अब इसमें और क्या जाँच पड़ताल करते पति देर से आने वाला है ऐसा आदमी मिला है जो देर से आता है बात खत्म हो गया मगर नहीं हम जिंदगी जैसी है वैसा स्वीकार नहीं करते इसलिए हम उसके तरफ चारों तरफ जाल बनते रहते हैं ऐसा होगा ऐसा तो। और तब तो दिमाग का जाल है फिर हम कहते हैं मन शांत नहीं होता विचार बहुत चक्कर काटते हैं विचार तुम 24 घंटे पैदा कर रहे हो सब विचार सपोजिशन पर खड़े है सब विचार कि मन लो ऐसा हो जाए तो तो सब खेल चल रहा है जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है जैसा होगा हो वैसा होगा अगर ऐसा ख्याल में आ जाए तो विचार की कहाँ बन जाएगी जी स्वाभाविक तो सभी है हाँ हो जाने वाला है लेकिन वो भी मनुष्य का स्वभाव है क्योंकि तो वो भी नहीं हो सकता था अस्वाभाविक होना भी मनुष्य का स्वभाव सिर्फ मनुष्य ही हो सकता है कुत्ता नहीं हो सकता बिल्ली नहीं हो सकता मनुष्य हो सकता है मनुष्य के स्वभाव की एक स्वाभाविक हो सकता है उसका है सारे है का सारा भे, सारा भय सारा भय है सारा हमने कितने सपोज किए हुए की कि स्वर होगा सपोज स्वर हो नरक हो पाप का फल मिलता हो पुण्य का फल मिलता हो भगवान हो जवाब पूछे काया आ जाए उठाए पूछे तुमने ये क्या किया वो क्या किया इस सारा सा प्रदूषण कुछ मतलब नहीं है इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है लेकिन मनुष्य तो के स्वभाव का ये हिस्सा है कि वो अस्वाभाविक हो सकता है अस्वाभाविक होता है तो दुख पाता mm. है दुख का मतलब अस्वाभाविक होने का फल स्वाभाविक होता सुख पाता है का मतलब है स्वाभाविक होने का फल लेकिन स्वाभाविक होने की चेष्टा मत करना नहीं तो वो भी अस्वभाव होगा हो अस्वाभाविक होने को समझ लेना बात खत्म हो जाएगी धीरे देर धीरे स्वभाव आ जाए जस्ती ख्याल आ जाए तो ध्यान के लिए बड़ी भावना इसमें हम भाव की निवृत्ति कैसे हो सकती है साक्षर लड़ाया नहीं जाताक्षी बना नहीं जाता हम कुछ बने हुए है उसी के कारण अच्छी बने, तो बने हुए हैं, लिए। की उसकी निवृत्ति आप कर ही नहीं सकते क्योंकि जो कह रहा है कि मैं निवृत्ति कैसे करूं वही है उसकी आप निवृत्ति कर ही नहीं सकते अहंकार इतना सूक्ष्म है कि जब वो ये पूछता है की अहंकार को कैसे मिटाए तो वही पूछ रहा है सवाल और कहीं से नहीं आ रहा क्योंकि अहंकार के पीछे तो सवाल ही नहीं है वहां अहंकार है ही नहीं अहमकार उसका हिस्सा है साक्षी होने की जो चित्र दशा उसका हिस्सा नहीं अब समझ लीजिए पानी है पानी पूछता है कि मैं अपनी तरलता कैसे मिटाऊं तो लिक्विडिटी कैसे मिटाऊ तो पानी तो तरल होते हो सकता है तो पानी तो तरलता नहीं मिटा सकता क्योंकि पानी की परिभाषा में तरलता है तरलता उसका हिस्सा है हम उसको कहते हैं कि सौ डिग्री तक गर्म हो जाओ कि 0 डिग्री के नीचे हो जाओ। तो 0 डिग्री के नीचे हो के ठंडे हो जाओगे तुम पानी रह नहीं जाएगा बर्फ हो जाओगे तो वो कहता है कि वो तो ठीक है मान लिया की बर्फ हो गए लेकिन तरलता कैसे मिटेगी उसकी जो तकलीफ है वो होके तो नहीं देख रहा वो कह रहा है की मान लिया की बर्फ हो गए लेकिन तरलता कैसे मिटेगी हम उससे कहते हैं सौ डिग्री तक गर्म हो जाओ तो तुम भाप हो जाओ वो कहता है कि मान लिया कि भाप हो गए लेकिन तरलता कैसे निके नहीं तरलता तो पानी के सौ डिग्री के बीच का खेल अहंकार जो है वो करता है कि डिग्रियों के बीच का खेल या तो उससे नीचे गिर जाओ जैसे बेहोशी में गिर जाता है हाथी अहंकार चला जाता वो स्थिति बर्फ हो गया नीचे गिर गए इसलिए तो शराब का इतना शौक अहंकार से छुटकारा नीचे गिर गए बर्फ की स्टेट में ला देता है वह लेकिन जिंदगी बहुत उसमें ज्यादा देर बर्फ नहीं रह सकते, जिंदगी जो उसमें के फिर पानी बना देती है सुबह होते फिर हो जाता, फिर आता है फिर पता चलता है कि ना तो एक रास्ता तो है कि बेहोश हो जाएं तो अहंकार के बाहर हो जाएंगे लेकिन इसका आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर हो गए क्योंकि बेहोशों के बाहर हुए और दूसरा रास्ता यह है कि आप साक्षी में पहुंच जाए तो आप पाएंगे कि बाहर चले गए हैं लेकिन चूंकि साक्षी में गए हैं तो साक्षी तो होश है इसलिए आपको ये भी पता चलेगा कि अहंकार नहीं रहा तो साक्षी की अवस्था और बेहोशी की अवस्था में बहुत बार भूल हो जाता है तो मेरी, मेरी समझ है कि रामकृष्ण कभी भी साक्षी की अवस्था में नहीं पहुंचते वो बेहोशी की अवस्था में पहुंचते तो और वो नीचे गिरते रहे लेकिन वो अवस्थाएं बिल्कुल एक जैसी लगती क्योंकि पानी गो हालत में तरम नहीं रह जाता एक दुन तो दो रू में और भाप में उड़ था आपने की तरम तक खो जा की वृत्ति नहीं चाहिए, है ये नहीं, कोई सवाल ही नहीं है करने का मैं वही तो कह रहा हूँ नहीं कोशिश करने का सवाल कहीं नहीं कोशिश करिएगा भी तो नहीं मार सकते वो भी अहंकार का हिस्सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अहंकार को बढ़ाने की कोशिश करो कि मारने की कोशिश करो दोनों हालत में अहंकार रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो मैं कोशिश की बात नहीं कर रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि करता होने की स्थिति से छलान अपने आप घटती है देखने को बचेगा नहीं वहाँ तो ये तो सारी गड़बड़ है वो सपोजिशन का मामला है हम कहते हैं साक्षी बन के अहंकार को साक्षी जहाँ होगा वहाँ अहंकार कैसे हो दोनों बातें साथ नहीं होने वाली। साक्ष्य हुए कि तुम पाओगे अहंकार न था न है ना हो सकता है जैसे कि सुबह कोई आदमी कहे रात सपना देखे और सुबह कहे कि सपने को कैसे तोड़े हम उससे कहेंगे तुम तो नींद तोड़ो सपने की फिक्र छोड़ दो वो ये बात ठीक है जाग के सपने को देखते रहे तो क्या मतलब रहेगा वो जाग के कैसे सपने को देखता रहे तो जागने के साथ सपना टूट जाएगा जागते ही से सपना देखने को बचेगा नहीं वो नींद का हिस्सा सपना मूल नहीं है नींद मूल तो नींद तो बिना सपने की हो सकती है, लेकिन सपना बिना नींद के नहीं हो इसलिए सपने से मत लड़ो क्योंकि अगर सपने में तुम सपने से भी लड़े तो तुम सिर्फ नए सपने पैदा कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते जाग जाओ सपने की फिक्री छोड़ो वो नींद का हिस्सा है तुम जाग गए तो वो नींद के साथ गया वो बचेगा नहीं कहीं हमारे करता होने का जो, जो नींद है अहंकार उसका सपना है अहंकार से लड़े तो नींद में चलेगी लड़ाई कहीं पहुंचने वाले नहीं दो तरह के नींद के सपने हो सकते हैं एक कहे कि एक आदमी कहेगा बिल्कुल ही हो गया, मगर मैं ही हो गया निरहंकारी होगा कौन निरहंकार एक आदमी कहेगा मैं तो बड़े अहंकार से बड़ा हुआ एक कहे की मुझे में तो अहंकार बचा ही नहीं लेकिन दोनों में मैं बचे हुए वो दो तरह की घोषणाएं कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मौजूद है और घोषणा कर रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं एक आदमी जाग गया तुम तो उससे पूछो अहंकार मिट गया तुम्हारा वो कहेगा था ही नहीं क्योंकि तो होता तो मिटाना मुश्किल था मिटा कैसे जो है वो कभी मिटता नहीं वो कहेगा था ही नहीं अहंकार तो से छुटकारा हो गया तुम्हारा वो कहेगा हम कभी ना से बंधे ना तब हम उसकी भाषा समझ में नहीं आती हम कहते बड़ी मुश्किल की बात हम तो उसी से फंस हम लोग तरकीब बता दो तुम कैसे निकल गए बाहर वो कभी बाहर निकला नहीं उसने जाग के देखा और उसने पाया की नींद में सपना देखा था की बंधे हैं इसलिए मेरा सारा जोर इस बात पर है कि जिंदगी जैसी है उसको चुपचाप स्वीकार कर जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो जिस दिन स्वीकृति पूरी हो जाएगी इंच मात्र भी अस्वीकृति तुम्हारे भीतर न होगी उसी दिन तो पाओ की घटना घट गई उसके बाद एक क्षण रुकने की जरूरत नहीं घटना बस उस क्षण तक घटना नहीं घट पाएगी घट जाएगी और उसके पार नहीं उसके पार ये भी पता है कि पहले भी नहीं है जो कोई कहता है कि अहंकार छोड़ो गलत बात नहीं कह रहा है गलत बात कह रहा है अहंकार छोड़ा नहीं जाता अगर उसे छोड़ना पकड़ना सब अहंकार के कृत्य है जो हमारी सारी तकलीफ है वो ऐसी है जैसे की कुत्ता पूंछ को पकड़ रहा है अपनी फांस दिखाई पड़ती है बिल्कुल मुंह के पास रखी है बिल्कुल उछकता है जब वो उछकता तो पूछ भी उछक जाती है फिर उतनी फास्ट जाता तो वो देखता है कि फास्ट तो बिल्कुल जरा छलान ठीक से लगानी चाहिए हमें ठीक से पकड़ नहीं पाया क्योंकि मैं जरा चूक गया आप ऐसे ताकत से उछ कि पूछ मिल जाए वहां जाए वो जितनी ताकत हो ताकत से पूछ उछल जाती क्योंकि वो पूछ कुत्ते का हिस्सा है तो वो सोचता है इस तरफ से पकड़ दो या तो इस तरफ से पकड़ दो उल्टी तरफ से पकड़ लो उधर से भी छलांग रहा था वो पाता है पूछ हमेशा उछल जाती उसको ये पता नहीं चल पाता पता चलेगी कैसे की पूछ उसकी छलांग में जुड़ी हुई है इसलिए वो धन इकट्ठा करता है तो अहंकार मजबूत हो जाता है तो वो सोचता धन छोड़ दे वो धन छोड़ देता तो अहंकार मजबूत हो जाता वो पूछ है उसकी जुड़ी होती है वो कहता है गृहस्थी में अहंकार से छुटकारा नहीं होगा सन्यासी हो जाता तो सन्यासी का अहंकार पकड़ लेता अंतर कुछ पड़ता नहीं अंतर पड़ नहीं सकता कुत्ते को किसी दिन समझना पड़ेगा की पूंछ अपनी पकड़ने की जरूरत हुई अपने पीछे लटकी हुई है उसको छोड़ो इसकी जंजली में पकड़ने की जरूरत हुई पूछ अपनी है इसको पकड़ना चाहिए पकड़ हुई है बस कुत्ता मुक्त हो गया, अब वो पूछ को पकड़ता नहीं अब वो शांत से चला जा रहा है उसकी उस जो सारी कठिनाई है हमारी वो कठिनाई बहुत ही क्योंकि हम जो करते हैं उससे वो कठिनाई और बड़ी मालूम पड़ती है घटती नहीं, नहीं। कुत्ता पागल हो सकता है जोर जो से छलांग लगाने लगे पकड़ने को पूछ के पकड़ा जाए दिमाग खराब हो जाए उसका और उसको पूछ इतने करीब लगती है कि वो सोचता है इस बार चुप गए अगली बार पकड़ ली दूर तो दिखती नहीं इतनी पास इससे भी दूर की चीजें पकड़ ली है उसने ये तो, तो पूछ उतनी दूर मिठाई पड़ी थी उसने छलांग लगी और पकड़ ली उतने दूर आदमी जा रहा था दौड़ा और पकड़ लिए दूर दूर की चीजें पकड़ तो कुत्ते के मुँह को बड़ा दुख होता है की जो पूछ इतने पास रखती है ये चूकी जा रही तो मन बड़ा क्रोध भरता है क्रोध से जोर से छलांग बढ़ती है सन्यासी और ग्रस्त जो करवट बदले हुए कुछ पकड़ रहे हैं कुछ पकड़ रहे कुछ तो ये कहेंगे वो ये कहेंगे हरुदार उद्वार गई आपकी गलती उनको मात ना समझाइए आपकी तो तो भूल वो क्या करें वो क्या करें आपको तो लौटने का इंतजाम करते हैं टिकट खरीदो और वापस जाओ जा अगर हरिद्वार में जाओ तो कुछ दिन में महात्मा बम्बई आएगा इधर आपके पास कि मैं कुछ जानना हो तो हम बताने आए उसने कहना कि बाबा कुछ नहीं जानना चाह हरिद्वार तो चला जाए <laughs> बिल्कुल एक ही बात को तो कहने के दो ढंग दूसरा और स्वतः बचता नहीं वही तो झंझट है, वही तो हम सपोजिशन की वजह से हम परेशान थे परमात्मा के अनुभूत होने पर दूसरा बचता नहीं स्व नहीं बचता ये सारी कठिनाई जो है हमारी ये हम पहले से पूछ रहे हैं ये सारे जो सवाल हैं ये ऐसे सवाल हैं जो हम पहले से पूछ रहे हैं ऐसा मामला है कि एक आदमी बैलगाड़ी में बैठा है उसको हमने कहा कि हवाई जहाज भी होता है उस का बैल कितने लगते हवाई जहाज हमने तो बैलगाड़ी से बहुत तेज चलता है उसने कहा बैल तो हजार दो हजार में पार पड़ते हैं उसने कहा बैल लगते नहीं उसमें क्या बातें करते तो तो? अगर चलता है तो बिना बैल के चलेगा क्या? बिना बैल के चलेगा कैसे वाला वाला रहता? वाला नहीं रहता क्योंकि बैल ही नहीं रहता तो बिना हांकने वाले के कहीं चल सकता है मेरा मतलब सुन रहे वो जो आदमी पूछता है कि रास्ता कितना बड़ा रास्ता बनाना पड़ता है हवाई जांच को चलने के लिए कितना बड़ा रास्ता बनाना पड़ता है तो रास्ता बनाना नहीं पड़ता उसकी जो कठिनाई है वो कठिनाई बैलगाड़ी में बैठ के हवाई जहाज के संबंध में प्रश्न पूछने की कठिनाई जो बिल्कुल स्वाभाविक है हमारी सबकी कठिनाई यही है तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी ये ये प्रश्न अर्थ नहीं रखते क्योंकि तो हम जो भी करेंगे वो प्रश्न गड़बड़ होंगे गड़बड़ होने वाले हैं क्योंकि तो हमें उस जगह का कोई पता नहीं तो क्योंकि पता नहीं कि वहाँ क्या हो उस सम्बन्ध में बिल्कुल ही अज्ञात जाना पड़ेगा तो। उत्तर पहले मिल भी नहीं सकते हाँ और, और इसलिए सब उत्तर नकार के होंगे निगेटिव होंगे यानी हम इसे कह सकते हैं कि नहीं बैल नहीं होते बैलगाड़ी वाले से तू पक्का मान एक बात पक्की कि बैल नहीं होती और यही उसकी तकलीफ है क्योंकि बैल अगर हो तो वो समझ भी ले क्या भाई जहाज ठीक है बड़ी बैलगाड़ी होगी यही उसकी तकलीफ है हम उसको कहते हैं बैल नहीं होते वो कहते आप निषेधात्मक बताते आप हमको पॉजिटिवली बताते बैल नहीं हो तो होता है क्या होता पॉजिटिवली बताओ और बैलगाड़ी के पास जो भाषा है बैलगाड़ी वाले के पास जो भाषा है उससे कुछ भी संबंध नहीं है। जब हम पूछते हैं कि जब फरमान परमात्मा मिल जाए तो फिर हम दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो दूसरा बचेगा नहीं आप बचेंगे नहीं करना बचेगा नहीं होना बचेगा और होना होता रहेगा दूसरे के लिए भी अपने लिए भी सबके लिए भी होना होता रहेगा उसको कुछ करने जाना नहीं पड़ेगा अभी आपको करने जाना पड़ता है अभी रास्ते पे एक आदमी गिर पड़ता है तो आपको सोचना पड़ता है कि उठाएं कि ना उठाएं। इसका डिसीजन लेना पड़ता है कि इसको उठाएं के ना उठाएं। कि ना उसकी देखनी पड़ती है कि छोटी है कि नहीं तो मुसलमान हो तो नाक उठाने का पाप लग जाए हिंदू हो तो पुण्य मिल जाए छोटी उठा कर देखनी पड़ती ये जो ये जो अभी हो रहा है ना ये अब आदमी ये पूछेगा कि समझ लो परमात्मा मिल गया फिर हम इसकी चोटी उठा कर देखेंगे कि नहीं छोटी है कि नहीं छोटी <laughs> होगी तो भी परमात्मा छोटी नहीं होगी तो भी परमात्मा छोटी वाला परमात्मा या गैर छोटी वाला परमात्मा उठाने के मुझे तो फर्क तो नहीं पड़ता फिर ये भी सवाल नहीं होगा की उठाएंगे नहीं क्यूँकी उठाए कि नहीं ये सवाल तब उठता है जब मुझे करता होना नहीं हम आदमी को गिरते देखेंगे और फिर अपने को उठाते देखेंगे इससे भिन्न कुछ बात नहीं है एक आदमी गिरा ये दिखाई पड़ेगा और हमने उसको उठाया ये भी दिखाई पड़ेगा। और इन दोनों में कहीं करता का सवाल नहीं उठता कि मैं कि ना उठाऊँ कि, कि, कि ये करूं कि ना करूं ये सवाल नहीं उठता बिल्कुल उसके अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं है दूसरे से पूछ रहा है इसलिए ख्याल नहीं आ रहा दूसरे से पूछ रहे हो इसलिए ख्याल नहीं आ रहा है नहीं पूछो तो अभी तुमको भी ख्याल आ जाए तो पढ़ते रहो सुनते रहो जब उनसे भी परेशान हो जाओगे तब कहा जाओगे खुद ही पे लौटाना पड़ेगा तो नहीं मालूम पड़ेगा लेकिन दूसरे से तो कभी मालूम नहीं पड़ेगा ना दूसरे से कभी नहीं मालूम पड़ेगा पूछो वो भी हिस्सा है भटकने का भटकना जरूरी है अपने घर पे लौटाने के लिए और जितना जो भटक ले उतना अच्छा है, क्योंकि जितना थका मंदा लौटेगा उतना घर में विश्राम करेगा भटकना भी जरूरी एकदम जरूरी भटकना हिस्सा है जिंदगी का इसको भटकने में कुछ बुरा भी नहीं पूछो भटको जब भटक जाओगे और किसी से न मिलेगा तब क्या करोगे फिर लौट आना पड़ेगा ना अपने पर क्यों बैठ तो तो अरे हजारोंगर से कहा भटक रहे हो तुम एक वर्ष भी भटक लो तो बहुत है भटकते भी नहीं हो ऐसे अपनी जगह पे खड़े होकर नाचते रहते उछकते रहते हो भाई, भटक भी लो तो कुछ हो जाए अब हजारों वर्ष से भटक रहा है कौन भटक रहा है तुम भटक रहे हजारों वर्ष एक दिन भी भटक लो चौबीस घंटे पूरी तरह से पहुंच जाओ घर लेकिन भटकते भी नहीं हो उसमें भी ताकत नहीं लगा खड़े हैं उछल कून कर रहे हैं वही सोच रहे हैं भटक रहे हैं बड़ा खोज कर रहे हैं कुछ खोज वो नहीं कर रहे है कोई अपनी गीता को उछल रहा है कोई अपने कुरान पर उछल रहा है कोई बाइबल पर खड़ा हुआ उछल रहा है गीता कुरान बाइबल मरे जा रहे उछल कून की वजह तुम कहीं जा नहीं अपनी किताब पे खड़े नाच रहे हो चीजें तो दिखाई पड़ेंगी ना भटकड़ी से ही दिखाई पड़ेगी भटको उसने हर्ज नहीं पूछो उसमें हर्ज नहीं लेकिन सब पूछना व्यर्थ सिद्ध होगा आखिर में तुम पाओगे कि कहाँ के पागलपन कर पड़े क्या पूछ रहे हैं किससे पूछना है कौन बताएगा कोई बता भी देगा? तो मैं कैसे जान लूंगा ये पता चलेगा एक रेगुलेशन होगा तुम्हारे भीतर तो से होगा ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कोई बताने वाला नहीं है कोई जानता होगा तो भी नहीं बता सकता है ये कोई बताने की बात नहीं है तब क्या करोगे जब कुछ करने को ना बचेगा तब तुम ध्यान कर सकोगे नहीं तो नहीं कर सकोगे जब तक तो कुछ भी करने को बच गया है तब तक तो तुम तुम वो करोगे ध्यान, ध्यान जो है वो वो लास्ट कर यही तो तकलीफ है वही मैं पूरे वक्त कह रहा हूँ तो तुम वही मान के चल रहे हो नहीं बाजार गया और उसने केले खरीदे नहीं उसने खरीदे भी नहीं वो गया भी नहीं वो तो मान के चलते हो ना कि ऐसा आपकी बात मान लेंगे तो ऐसा हो जाएगा कर ऐसा करके देखो ना तो ना ये है है सच्चाई यह तो यही है कि पूरा जीवन ही ऐसा होना वो तो समझ में बात आ गई तो करने की थोड़ी रही वो 24 घंटे की हो गई चौबीस घंटे की हो वो हो नहीं समझ में आ गई तो बात हो गई